भागवत था दसम स्कूर्ध कालिय के कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का रजवासियों को दावा नल से बचाना राजा परीक्षित ने पूछा भगवन नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराध किया था श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित पूर्व काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण को एक सर्प की भेंट दी जाए इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा वरुण जी को अपना अपना भाग देते रहते थे यह कथा इस प्रकार है गरुण जी की माता विन्नता और सर्पों की माता कदरू में परस्पर वैर था माता का वैर स्मरण कर गरुण जी सर्प मिलता उसी को खा जाते इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी के शरण में गए तब ब्रह्मा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुण जी को एक सर्प की बलि दिया करे उन सर्पों ने कद्रू का पुत्र कालीनाग अपने विश्व और बल के घमंड से मतबाला हो रहा था उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता परीक्षित यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया विषधर कालीनाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं तब वह अपने 101 सौ एक फण फैला डसने के लिए उन पर टूट पड़ा उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया उस समय वह अपनी भयावनी जी भी लपलपा रहा था उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी तारक्षनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनी है काली की यह रिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालीनाग पर बड़े जोर से प्रहार किया उनके पंख की चोट से कालीनाग घायल हो गया वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया यमुना जी का यह कुंड गुड़ के लिए अगम्य था साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुण ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट लक्ष्य अपने अभिष्ट भक्स मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई उन्होंने इस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुण को यह साप दे दिया यदि गरुण फिर कभी इस में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ परीक्षित महर्षि सोभरी के इस साप की बात कालीनाग के सिवा और कोई साँप नहीं जानता था इसलिए वह गरुण के भय से वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया परीक्षित इधर भगवान श्रीकृष्ण दिव्य मारा गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले उनको देखकर सबके सब, सब रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे परीक्षित यशोदा रानी रोहिणी जी नंदबाबा गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए उनका मरोर सफल हो गया बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कर हंसने लगे पर्वत वृक्ष गाय बैल बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए गोकों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा नंद जी तुम्हारे बालक को काले नाग ने पकड़ लिया था सो छूट आ गया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 आग के आँच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए उन्होंने कहा प्यारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है देखो देखो यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है तुम में सब सामर्थ्य है हम तुम्हारे सुहृद हैं इसलिए इस प्रलय के अपार आग से हमें बचाओ प्रभो